शो कंठोरे कंथोरे घने नंबर एट पहला प्रश्न आप बाबा मल्लूक कृष्ण बुद्ध महावीर और क्राइस्ट के आड़ से जो तीर चलाते हैं उनसे मैं घायल हो गया घायल की मरहम पट्टी कब होगी इसकी चोट का कुछ दिल पे असर हो तो सही दर्द कम होगी ज्यादा मगर हो तो सही दर्द अच्छा लक्षण घायल हुए तो धन्यभागी हो अभागे तो वही हैं जो घायल नहीं हो पाते ऐसे भी बहुत हैं जो ऐसे पथरीले हो गए हैं कि तो उन पर चोट ही नहीं पड़ती चोट पड़ भी जाए तो जल्दी भर जाती और ये घाव ऐसे हैं कि भरे ना तो ही काम के परमात्मा के प्रेम में जो पीड़ा है उसे मिटाने की तो सोचना ही मत उसे तो बढ़ाने की सोचना वह पीड़ा साधारण पीड़ा नहीं है यह घाव साधारण घाव नहीं इनकी मरहम पट्टी की जरूरत नहीं ये तो बड़े होते जाएं, इतने बड़े हो जाएं कि तुम छोटे हो जाओ और घाव बड़ा हो जाए तो प्रभु मिलन हो जाए तुम्हारी पीड़ा ही तो प्रार्थना बनेगी मरहमपट्टी तो पीड़ा छीन लेगी तुमसे और विरह छीन गया तो मिलन कैसे होगा मरहमपट्टी ही होती रही है सदियों से आदमी सत्य की थोड़ी खोज करता है सांत्वना की खोज करता है लोग सत्य का जीवन थोड़ी जीना चाहते सुविधा का जीवन जीना चाहते फिर सुविधा अगर झूठ से मिलती हो तो झूठ ही सही सब मरहपट्टियां झूठी साबित होंगी यह घाव ऐसा नहीं कि इसकी मरहमपट्टी हो जाए यह घाव आंतरिक है आत्मा का है ये तो परमात्मा मिलेगा तो ही भरेगा उसके पहले नहीं भरेगा तो गुरु घाव तो बना देगा मरहपट्टी नहीं की जा सकती मरहमपट्टी तो परमात्मा के मिलन पे होगी और मिलन तभी होगा जब घाव तुमसे बड़ा हो जाए तुम्हारी विरह की पीड़ा इतनी हो जाए कि तुम उससे छोटे पड़ जाओ तुम्हारे आंसू तुमसे बड़े हो जाए तुम्हारी पुकार तुमसे बड़ी हो जाए तुम्हारी प्यास तुमसे बड़ी हो जाए तुम छोटे पड़ जाओ कोई उपाय ही ना बचे प्यास को बुझाने का उस आत्यंतिक घड़ी में जब तुम बिल्कुल निरुपाय हो जाते हो असहाय तभी प्रभु का मिलन होता है तो मरम पट्टी की तो बात सोचो ही मत मैं तो घावों को और उघाड़ूंगा तुम चेष्टा भी करोगे कि घाव भर जाए तो भरने ना दूंगा घाव को हरा रखना पीड़ा को बुलाना नहीं है पीड़ा चुभने लगे 24 घड़ी चुभने लगे उठते बैठते सोते जागते चुभने लगे परमात्मा की गैर मौजूदगी प्रतिपल घेरे रहे और तुम्हारा हृदय रोता रहे मंदिरों में जाकर थोड़ी प्रार्थनाएं होती कि घड़ी भर को मंदिर हो आए और प्रार्थना हो गई जब तक प्रार्थना 24 घंटे पल पल पर न फैल जाए तब तक प्रार्थना कारगर नहीं होती परमात्मा मिलेगा तो ही घाव भरेंगे और कौन जाने भरे ना भरे लेकिन फिर घाव को भरने की आकांक्षा न रह जाएगी तुझ को पाकर भी न कम हो सकी बेताबी भी ए दिल इतना आसान तेरे इसका गम था भी कहां मिलकर भी न भर सका इतना आसान तेरे इसका गम था भी कहां कि मिलकर भर जाए इतने सदियों तक रोया है भक्त कि भगवान भी मिल जाएगा तो एकदम से थोड़ी भर जाएगा पहले रोया था बिछड़ने में अब रोएगा मिलन में विरह की पीड़ा है मिलन की भी पीड़ा है पहले रोया था दुख में अब रोएगा खुशी में हस्त्र के आंसू होते ना आनंद के आंसू होते ना आंखें तो गीली भक्त की हो गईं तो गीली ही रहेंगी ये आंखें तो अब सूखने वाली नहीं और नहीं सूखनी चाहिए सूखी आंखें मरुस्थल गीली आंखें उपवन गीली आंखों में फूल खिलते गीली आंखों में गीत जन्मते सूखी आंखों में तो कुछ भी नहीं लेकिन हमें जरा सी चोट लगे कि हम भरने की तैयारी करने लगते हम चोट से बड़े अकुल आते हैं व्याकुल हो जाते पूछा तुमने ठीक ही है यहां काम ही इस बात का है कि किसी भी बहाने से ही तुम्हारे हृदय में तीर चुभ जाए और पीड़ा भी तुम्हें हो रही वह भी मैं जानता हूं संसार व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है सुन सुनकर सोच सोचकर विचार कर करके और परमात्मा का कहीं पता नहीं चलता यही तो घाव है जो हाथ में है सार्थक नहीं मालूम होता और जो सार्थक मालूम होता है वो कहां मिलेगा कैसे मिलेगा उसका कुछ पता नहीं चलता तो हाथ की संपदा तो राख हो जाती और परमात्मा एक सपना बन के डोलने लगता है उसके सत्य की कुछ पकड़ नहीं बैठती कि कहां है कैसे शुरू करें कहां से उसमें प्रवेश करें इस दुविधा में प्राण तड़फते मगर सांवना से हल्ला होगा सांत्वना तो फिर तुम्हें सुला देगी सांत्वना तो सामक दबा है और तुम जिन्हें साधारणता संत कहते हो वो तुम्हें सांत्वना ही देते वो तुम्हारी पीठ थपथपाते वो कहते बेटा सब ठीक हो जाए तुम जागते नहीं उनके पास तुम उनके पास जाकर सोते हो वो तुम्हें तिल मिलाते नहीं तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठाते और तूफान के बिना कुछ भी ना होगा अंधड़ चाहिए तुम्हारी आत्मा आंधी बने तो ही कुछ होगा तो तुम मुझसे बहुत बार नाराज भी होगी कि ये तो बड़ी दुविधा में डाल दिया घाव भी दे दिया और दबा का कुछ पता नहीं बहुत बार तुम मुझे लिख के भी भेजते हो तूने ही दर्द दिया है तू ही दवा देना दवा मैं नहीं दूंगा इस मामले में साफ हो दर्द ही दूंगा दवा तो परमात्मा है दवा तो तुम्हारे दर्द से ही उतरेगी दर्द तो तुम्हारे दवा की तरफ यात्रा है और दवा तुम्हारे दर्द का ही अंतिम निचोड़ है वो तुम्हारे दर्द का ही इत्र है हजारों हजारों फूलों से जैसे इत्र निचोड़ते हैं ऐसे हजारों हजारों दर्दों और घावों से दवा निचोड़ती है इसलिए जल्दी ना करो कठिनाई तुम्हारी मैं समझता हूं जिसने पूछा है कृष्ण वेदांत ने जब कृष्ण वेदांत नया नया आया था तो शायद उसे ईश्वर का कुछ बोध भी नहीं था शायद ईश्वर को तलाशने आया भी नहीं था संयोग वसात आ गया होगा तुम में से बहुत संयोग वसात आ गए किसी मित्र ने कहा कहीं कोई किताब हाथ लग गई कोई उस उत्सुकता जगी कोई जिज्ञासा उठी कुतूहल में बहुत आ गए आ जाना तुम्हारे हाथ है चले जाना फिर तुम्हारे हाथ नहीं किस कारण पक्षी जाल में आ जाता है ये पक्षी जाने लेकिन एक बार जाल में आ गया तो निकलना इतना आसान नहीं वेदांत जब आया था तो मुझे भली भांति याद है कुतूहल से आ गया होगा कोई ऐसी मुमुक्षा नहीं थी मुमुक्षा है कहां लोगों को मोक्ष की आकांक्षा कहां भी कैसे सुनाने वाले संतों की भीड़ है जगाने की झंझट कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि अगर लोगों को जगाने लोगो तो लोग नाराज होते जिसको जगाओ वही तुम्हारा दुश्मन होने लगेगा उतनी झंझट कौन ले शिष्य सोया रहे गुरु को भी सुविधा वो भी सोया रहता शिष्य भी सोए रहते दोनों गुर्राते रहते, रहते एक दूसरे की स्वर में ताल मिलाते रहते गुरु को भी यही आसान है कि लोग सांवना से राज्य हो जाए सांत्वना बड़ी सस्ती है लेकिन सांत्वना का कोई भी मूल्य नहीं है सांत्वना माया की सेवा में तत्पर है सांत्वना के कारण ही तुम संसार में हो तुम्हें जब भी चोट लगी तुमने जल्दी समरम पट्टी कर ली चोट कभी इतनी गहरी ना हो पाई कि तुम संसार से छूट ही जाते कि तुम टूट ही जाते चोट कभी इतनी गहरी ना हो पाए कि तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाती तो मुख मोड़ लेते और दूसरी यात्रा पर चल पड़ते चोट के आसपास तुमने बड़ा आयोजन कर लिया है ताकि चोट लगे ना लग भी जाए तो ढकी रहे पर वेदांत को चोट लगनी शुरू हुई है वह भी मैं देख रहा हूं आया था तो हंसता युवक था दिल में एक दर्द उठा आंख में आंसू भराए, बैठे बैठे हमें क्या जानिए क्या याद आया लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू की थोड़ी सी कोर दिखाई पड़ती दिल में एक दर्द उठा आंख में आंसू भराए, बैठे बैठे हमें क्या जानिए क्या याद आया छिन गई है कुछ अच्छी शुरुआत सुब घड़ी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र और करार बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी छिन गया है कुछ खो गया है कुछ हाथ खाली हैं इस बात की समझाने आने लगी इसी से पीड़ा है और परमात्मा दूर मालूम पड़ता है कैसे पाएंगे कैसे उस तक पहुंचेंगे करीब करीब असंभव मालूम होता है हमसे तो ना हो सकेगा ऐसा लगता है हमसे तो छोटे छोटे काम नहीं हो पाते छोटी छोटी पहाड़ियां हम नहीं चढ़ पाते ये परमात्मा का गौरी शंकर हम कैसे चढ़ेंगे न ओर है न छोर है नदी नाले नहीं तैर पाते ये परमात्मा का महासागर हम कैसे तैर पाएंगे और अकेले और अपने ही सहारे और इस तट पर अब कुछ सार नहीं मालूम होता उस तट की बात सुनाई पड़ गई सदगुरु का इतना ही अर्थ है कि उस तट की बात तुम्हें सुना दे तुम लाख चाहो न सुनो लेकिन सुनाता जाए और एक दिन तुम्हारे भीतर एक सपना जाग उठे और तुम उस तट के सपने देखने लगो और यह तट तुम्हें व्यर्थ मालूम होने लगे और इस तट पे तुम्हें कुछ सार ना दिखाई पड़े फिर अर्चन होगी इस तट पर सार दिखाई पड़ता नहीं यहां जीने में अर्थ मालूम होता नहीं धन कमाने में अब रस नहीं पद की दौड़ में अब प्रयोजन नहीं अब संबंध भी सब बच्चों के खिलौने मालूम होते पत्नी पति बेटे बेटियां अब बड़ी मुश्किल हुई अभी तक तो किसी तरह बुलाए थे अपने को खिलौनों में अब पता चला कि यह सब तो खिलौने असली तो उस पार है यहां नकली में तो खूब भरमाए रहे लेकिन अब कैसे लेकिन बीच में बड़ा सागर है असली उस पार है और बीच में बड़ा सागर है और पार करना अकेले दुर्गम मालूम होता डूब जाने की ज्यादा संभावना है बजाय पहुंचने के, इससे बड़ी घबराहट होती संताप पैदा होता है वेदांत का सारा चैन और करार छिन गया अच्छा हुआ यह पहला कदम है फिर एक ऐसी घड़ी आएगी घाव इतने हो जाएंगे कि अगर डूब भी, भी गए सागर में तो कुछ हर जा नहीं है अभी तट बेकार हो गया अब दूसरी घड़ी और घटेगी और भी पीड़ा की घड़ी तुम भी बेकार हो जाओ अभी तुम बेकार नहीं हुए अभी लगता है ये किनारा तो बेकार हो गया मैं सार्थक हूं दूसरे किनारे पहुंच जाऊं तो आनंद ही आनंद होगा जल्दी ही वो घड़ी भी आएगी घाव इतने गहरे हो जाएंगे कि तुम्हें लगेगा ये किनारा तो बेकार है ही मैं भी बेकार हूं इसलिए अब डर क्या है अगर डूब भी गया सागर में तो क्या डूबेगा कुछ है ही नहीं मुझमें तो डूबने को क्या है उसी दिन तुम उतरोगे और जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ गया कि मैं ना कुछ हूं फिर देर नहीं परमात्मा से मिलने में वही शर्त पूरी करनी मैं ना कुछ मैं सुनने बतू मैं अपने को भी छोड़ने को तत्पर परमात्मा ना भी मिले तो भी मेरे होने में कोई सार नहीं जिस दिन ये दिखाई पड़ जाएगा उस दिन फिर दांव पे लगाने में ना डरोगे और अब कठिनाई में तो रहना पड़ेगा मरम पट्टी मैं करने वाला नहीं और मेरे मरीज की मरहमपट्टी को एक दूसरा कर दे ये संभव नहीं ये असंभव है तेरे बगैर बाग में फूल न खिल के हंस सके कोई बाहर की सी बात अब के बाहर में नहीं अब तुम्हें यहां कोई बाहर मालूम पड़ेगी नहीं प्रभु की सुध जगने लगी है अभी छोटी किरण अभी नन्ही किरण बाल किरण यही लपट बन जाएगी अभी तकलीफ हो रही है। और तकलीफ बढ़ेगी तकलीफ उस सीमा पर आएगी कि तुम करीब करीब विक्षिप्त होने लगोगे जग सुना है तेरे बगैर आंखों का क्या हाल हुआ जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती जग सुना है तेरे बगैर आंखों का क्या हाल हुआ तो पहला तो काम यह कि तुम्हारी आंखों से तुम्हारे जग के सपने छीन लू जो जो तुम्हें सार्थक मालूम पड़ता है वो व्यर्थ मालूम पड़ने लगे असह पीड़ा में डालूंगा डालना ही पड़ेगा और एक दफा असार असार दिख जाए तो फिर तुम्हें सार खोजना ही पड़ेगा फिर कोई लाख तुम्हें शांत सांत्वनाएं दे तुम जानोगे कि सब सांत्वनाएं मरम पट्टियों से कुछ काम ना होगा घाव छिप जाते होंगे मिटते नहीं और ये घाव कुछ ऐसा नहीं कि मिटा लो ये घाव तो सौभाग्य है तुम धन्यभागी हो कभी कभी लाखों में करोड़ों में किन्हीं लोगों के हृदय में ऐसे घाव बनते जो सिर्फ परमात्मा से ही भरे जा सकते हैं और कितने जन्मों से तुम खोज रहे जाने अनजाने होश में बेहोशी में तुम्हारे कदम चाहे लड़खड़ा के ही चल रहे हो लेकिन किस तरफ जा रहे तुम यात्रा क्या है मंजिल क्या है किसकी तलाश कर रहे हो सोए सोए भी हम परमात्मा की तरफ ही तो अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं टटोल रहे हैं अंधेरे में मगर हम खोज उसी को रहे कहो आनंद कहो मुक्ति या जो नाम देना चाहो दो लेकिन हम खोज कुछ विराट रहे सीमा से मन भरता नहीं छुद्र से तृप्ति होती नहीं ये बूंद बूंद सुख और प्यास को बढ़ा जाता है घटाता नहीं और गले को जला जाता है अब तो सागर ही चाहिए अब तो पूरा पूरा चाहिए ऐसी ही तलाश चल रही है और ये तलाश कोई नई नहीं, नहीं लेकिन अब तक शायद धुंधली धुंधली थी अचेतन थी मेरी चोटों से अगर थोड़ी चेतन बनने लगी है तो बेचैनी आएगी घबराओ मत हुजूर वसल की हजरत अजल से है मुझको ख्याल कीजिए कब से उम्मीदवार हूं मैं कब से खड़े हो तुम पंथी में पंथी में ही खड़े रहना सांत्वना करके जाओगे कहां मरमपट्टी करके होगा क्या फिर इसी किनारे पे बस जाओगे फिर कोई नया सपना रचालोगे मरमपट्टी यानी सपना चाहते हो कोई झूठ चाहते हो फ्रेडरिक निसे ने कहा है आदमी इतना कमजोर है कि बिना झूठ के जी नहीं सकता उसने यह भी कहा है कि भले लोगों आदमी से उसके झूठ मत छीन लेना अन्यथा आदमी पागल हो जाएगा इस बात से मैं राजी हूं यह बात सच है आदमी झूठ से जीता है तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जिए कहते थे कि बेटे के लिए जी रहा हूं तुम अपने बेटे के लिए जियोगे तुम्हारा बेटा उनके बेटे के लिए जिएगा कोई नहीं जी रहा दूसरों के लिए जी जा रहा तुम्हारे पिता अब नहीं है छोड़ गए जो कमाया था और जो छोड़ गए उसमें सारा जीवन गमाया ले जा सके जरा भी एक टुकड़ा भी उसमें से खाली हाथ आए खाली हाथ गए और सारा जीवन गवा दिया कमाई होगी संपत्ति बैंक में छोड़ गए होंगे रुपए लेकिन जो यहां का था यहां पड़ा है वे तो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए ऐसे ही तुम चले जाओगे ऐसे ही तुम्हारे बेटे चले जाएंगे इस जगत में कोई कमा ही कहां पाता है यहां तो सिर्फ गंवाना गंवाना है पद पर पहुंच जाओगे सांत्वना का अर्थ यही होता है, मरमपट्टी का अर्थ यही होता है थोड़ा धन कमा लो थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए आदर सम्मान मिले लोग मान्यता दें और क्या चाहिए सम्मान मिल गया सब मिल गया धन मिल गया सब मिल गया पद मिल गया सब मिल गया और क्या चाहिए लेकिन क्या है? इसके मिलने से कुछ भी मिलता है इसके मिलने से कुछ भी नहीं मिलता तुम दुनिया के बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ तो भी तुम खाली के खाली ही रहोगे कुर्सी बड़ी हो जाएगी तुम छोटे के छोटे रहोगे जब यह बात दिखाई पड़ने लगती तो अड़चन आती है प्राणों में तीर सा चुभ जाता है कि अब करें क्या यहां जो करने योग्य है वो करने योग मालूम नहीं होता जो किया जा सकता है वो करने योग्य नहीं मालूम होता और परमात्मा ये तो शब्द ही बड़ा समझ में आता नहीं ये तो बेबुज है ये तो कहां है है भी या कवियों रहस्यवादियों की कल्पना मात्र किसने जाना किसने देखा दृश्य तो व्यर्थ हो गया और अदृश्य पर कैसे दांव लगाएं निश्चित ठीक कहता है आदमी झूठ के बिना नहीं जी सकता और तुम्हारे घाव का मतलब यही है कि यहां मैं तुमसे तुम्हारे झूठ छीन रहा हूं एक के बाद एक और हर झूठ के छीनने पर तुम्हारा एक घाव उभरेगा जब सब झूठ छिन जाएंगे तो तुम घाव मात्र रह जाओगे नग्न घाव लेकिन झूठ छिन ही जाना चाहिए झूठ की पट्टियां अब और नहीं जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई मरम पट्टी ना रह जाएगी तुम एक उघड़े घाव हो जाओगे घाव मात्र उस पीला से जो प्रार्थना उठती है, उस असहाय अवस्था में जो पुकार उठती है, उस पुकार में प्राण होते वही पुकार सुनी जाती उसी दिन प्रभु दौड़ा चला आता है तुम गड्ढे की तरह हो गए तुम घाव हो गए प्रभु उसे भरने दौड़ा चला आता है तो मरम पट्टी तो मांगो ही मत मांगो कि मैं और तुम पर चोट कर मांगो कि जो घाव लग गए हैं वो किसी तरह भर न जाए मांगो कि इतना बल मिले कि तुम इन घावों को सहने में समर्थ रहो और नए गांवों की तैयारी करनी यह तो अभी शुरुआत है अभी घबरा गए और भाग गए तो मंजिल तक कैसे चलोगे अभी तो पहले कदम उठाए अभी तो बहुत यात्रा पथ शेष दूर छितिज पर बादल छाए, लोचन मेरे क्यों भर आए सोन जुही सी धूप सरद की छिप छिप रहती ओट दर्द की आंख मिचोनी साय जीवन धूप छाए बन बन भरमाए खुशियां रखी तुम्हारे आगे दर्द मिला मुझको बिन मांगे कैसी यह बेरहम बेकसी तड़प तड़प कर मन रह जाए यह सतरंगी स्वप्न तुम्हारे मेरी सीमाओं से हारे सुन सकते हो तो सुन लो तुम दर्द तुम्हारा रह रहे रह गाए जब तुम्हारे भीतर परमात्मा का दर्द रह रहे के गाने लगेगा तब बाबा मलुकदास की बात तुम्हें समझ में आएगी कहते मलुकदास की नातों में अब नाम लेता जिव्या से राम का न पूजा पाठ न प्रार्थना अब सब छोड़ छाड़ दिया अब तो हरि स्वयं मेरा भजन करते अब तो वे मेरी याद करते जिस दिन तुम सब दांव पर लगा दोगे कुछ भी बचाओगे ना उसी दिन क्रांति घटती परमात्मा तुम्हारी याद करने लगता है उस याद को अर्जित करने के लिए पीड़ाओं से गुजरना जरूरी है। पीड़ाएं निखारती पीड़ाएं मांझती पीड़ा की अग्नि से गुजरे बिना कोई कभी स्वर्ण नहीं बन पाता है दूसरा प्रश्न जीवन में इतनी उदासी और निराशा क्यों है जीवन में ना तो उदासी है और ना निराशा है उदासी और निराशा होगी तुम में। जीवन तो बड़ा उत्फुल्ल जीवन तो बड़ा उत्सव से भरा है जीवन तो सब जगह नृत्य में नाच रहा है उदास तुमने किसी वृक्ष को उदास देखा और तुमने किसी पक्षी को निराश देखा चांद तारों में तुमने उदासी देखी और अगर कभी देखी भी हो तो ख्याल रखना तुम अपनी ही उदासी को उनके ऊपर आरोपित करते हो तुम उदास हो तो रात चांद उदास मालूम पड़ता है तुम्हारा पड़ोसी उदास नहीं है तो उसको उदास नहीं मालूम पड़ता उसके लिए चांद नाचता हुआ मालूम पड़ता है पड़ोसी की प्रीतिमा आ गई तो चांद प्रफुल्ल मालूम होता है तुम्हारी प्रीतिमा चल बसी है मर गई है। तो चांद रोता मालूम पड़ता है यह तो तुम्हारी ही धारणा तुम चांद पर थोप रहे हो जिस दिन तुम कोई धारणा ना रखोगे तुम पाओगे सब तरफ उत्सव है। देखते नहीं यह गुलमोहर के फूल ये वृक्ष यह हरियाली ये पक्षियों की गीत चारों तरफ जीवन अपूर्व उत्सव में लीन है सिर्फ मनुष्य उदास मालूम होता है क्या हो गया कौन सी दुर्घटना मनुष्य के जीवन में हो गई जो पहली दुर्घटना समझने जैसी जिसके कारण मनुष्य उदास हो गया है वह है कि मनुष्य अकेला है जिसने अपने को विराट से तोड़ लिया है जो सोचता है मैं अलग थलग जिसने एक अस्मिता और अहंकार निर्मित कर लिया है। इस अस्तित्व में कहीं भी अहंकार नहीं सिर्फ आदमी को छोड़कर पशु पक्षी हैं पौधे हैं पहाड़ हैं चांदारे हैं लेकिन कोई अहंकार नहीं वे सब परमात्मा में जी रहे हैं वे विराट के साथ एक हैं तल्लीन हैं। सिर्फ आदमी टूट गया संगीत से सिर्फ आदमी के सुरताल बेसुरे हो गए यह जो विराट संगीत का उत्सव चल रहा है इस मनुष्य अकेला है जो अपनी ढपली अलग बजाता है जो कोशिश करता है मैं अपनी ढपली से ही आनंदित हो जाऊं इसलिए उदासी अहंकार है कारण उदासी और निराशा का निराशा का क्या अर्थ होता है निराशा का अर्थ होता है तुमने आशा बांधी होगी वह टूट गई अगर आशा ना बांधते तो निराशा ना होती निराशा आशा की छाया है आदमी भर आशा बांधता है और तो कोई आशा बांधता है। <क्ष़िण> आदमी ही कल की सोचता है परसों की सोचता है भविष्य की सोचता है सोचता है आयोजन करता है बड़े कि कैसे विजय करूं कैसे जीतूं कैसे दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं कैसे सिकंदर बन जाऊं फिर नहीं होती जीत तो निराशा हाथ आती सिकंदर भी निराश होकर मरता है रोता हुआ मरता है जो भी आदमी आशा से जिएगा वो निराश होगा आशा का मतलब है भविष्य में जीना अहंकार की योजनाएं बनाना और अहंकार को स्थापित करने के विचार करना फिर वे विचार असफल होंगे अहंकार जीत नहीं सकता उसकी जीत संभव नहीं उसकी जीत ऐसे ही असंभव है जैसे सागर की एक लहर सागर के खिलाफ जीतना चाहे कैसे जीतेगी सागर की लहर सागर का हिस्सा है मेरा एक हाथ मेरे खिलाफ जीतना चाहे कैसे जीतेगा वह तो बात ही पागलपन की है मेरे हाथ में मेरी ऊर्जा है हम लहरे हैं एक ही परमात्मा की जीत और हार का कहां सवाल या तो परमात्मा जीतता या परमात्मा हारता था हमारी ना तो कोई जीत है ना कोई हार है क्योंकि हम जीत के लिए उत्सुक हैं इसलिए हार निराश करती है भक्त का इतना ही अर्थ है भक्त कहता है तू चाहे जीत तू चाहे हार और तुझे जो मेरा उपयोग करना हो कर ले हम तो उपकरण हम तो बांस की पोंगरी तुझे जो गीत गाना हो गा ले गीत हमारा नहीं हम तो खाली पोंगरी गाना हो तो गाले ना गाना हो तो ना गा तेरी मर्जी ना गा तो सब ठीक गा तो सब ठीक ऐसी दशा में निराशा कैसे बनेगी भक्त निराश नहीं होता निराश हो ही नहीं सकता उसने निराशा का सारा इंतजाम तोड़ दिया आशा ही ना रखी तो निराशा कैसे होगी अब तुम कहते हो मन उदास क्यों होता जीवन में उदासी क्यों है उदासी का अर्थ ही यही होता है कि तुम जो करना चाहते हो नहीं कर पाते जगह जगह हार जाते हो जगह जगह सीमा आ जाती अब तुम पंख नहीं है तुम्हारे पास और उड़ना चाहते हो नहीं उड़ पाते उदास हो जाता मन असंभव की मांग करते हो वो नहीं घटता चित्त में उदासी छा जाती मांग ही ना करो फिर कोई उदासी नहीं इसलिए तो ज्ञानी कहते जो वासना से मुक्त हो गया उसके लिए फिर ना कोई उदास अवस्था है ना निराश ना हताश जो वासना से मुक्त हो गया वो प्रति क्षण प्रफुल्लित थे सच्चिदानंद की दशा में आनंद ही आनंद बरसता हुआ तुम पूछते हो जीवन में इतनी उदासी और निराशा क्यों है जीवन में जरा भी नहीं तुम्हारे जीवन में होगी जीवन में जरा भी नहीं और दोनों में फर्क ठीक से कर लेना जीवन बड़ी घटना है जीवन का अर्थ सब सारा अस्तित्व पूरा ब्रह्मांड तुम अपने जीवन को सारा जीवन मत मान लेना और जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है जरा गौर करना उसके लिए तुम ही जिम्मेवार हो तुम्हारे ही भूलछुकों का तुम परिणाम भोगते हो और अजीब अजीब कामों में हम लगे अगर हम आदमियों को देखें तो करीब करीब ऐसी स्थिति है जैसे कि पूरी पृथ्वी विक्षिप्त तो हो जिसको कवि होना था वो जूता सीरा रहा है जिसको जूता सीना था वो राष्ट्रपति हो गया है जिसको राष्ट्रपति होना था वो कहीं भीख मांग रहा है सब अस्तव्यस्त व्यस्त है कोई वहां नहीं है जहां होना चाहिए किसी को याद भी नहीं है कि मुझे कहां होना चाहिए अब तुम जानते हो ना अगर तुम किसी वृक्ष को ले जाके मरुस्थल में लगा दोगे और वो उस मरुस्थल का वृक्ष नहीं है तो मर जाएगा सूखेगा उदास होगा हार जाएगा पत्तियां कुम्हला जाएंगी धीरे दीर धीरे वृक्ष के प्राण विदा हो जाएंगे हर वृक्ष को अपनी भूमि चाहिए हर वृक्ष को अपनी ऋतु चाहिए हर वृक्ष को अपने अनुकूल हवा पानी सूरज चाहिए आदमी को याद ही नहीं रही कि वो क्या होने को है और हर आदमी कुछ होने को है यहां कोई भी व्यर्थ नहीं तुम कुछ गीत लेकर आए हो जो तुम्हें गाना है लेकिन बड़ी अड़चन हो गई आदमी को उसके स्वभाव से इस बुरी तरह तोड़ा गया है कि उसे याद ही नहीं पड़ता कि उसे कभी भी पता था वो क्या होने को है एक बहुत बड़ा सर्जन अपने कार्यकाल के अंतिम घड़ियों में आ गया वो विदा ले रहा था वो विश्राम में जा रहा था उसके मित्रों ने एक बड़ा आयोजन किया नृत्य भोज लेकिन वो सर्जन बड़ा उदास था उसको कभी किसी ने इतना उदास नहीं देखा था उसके एक विद्यार्थी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं आपको तो प्रसन्न होना चाहिए आपके सब हजारों शिष्य थे उसके जिन्होंने उसके जीवन में उससे शिक्षा ली वो सर्जरी की कुशलता उसकी अपूर्व थी वो बूढ़ा हो गया था लेकिन फिर भी उसके हाथ अभी कपते नहीं थे अभी भी उसके शिष्य उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए जगत में आपकी ख्याति है जगह जगह आपके शिष्य हैं और क्या चाहिए आदमी को आप दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं उसने कहा लेकिन मैं सर्जन होना ही नहीं चाहता था पहली बात मैं तो नर्तक होना चाहता लेकिन मेरा बाप मेरे पीछे पड़ा था कि भूखा मरना है नर्तक होके नर्तक होना भी कोई बात है सर्जन बनो बाप पीछे पड़ा था मां पीछे पड़ी थी तो मैं सर्जन बन गया और मैं सफल भी हो गया लेकिन आज जब मैं लोगों को नाचते देख रहा हूं उसके ही स्वागत में लोग नाच रहे थे तो मेरा हृदय बड़ी उदासी से भर गया है मेरे मन में एक ही कामना थी कि मैं नर्तक हो जाऊं चाहे दुनिया मुझे जानती या ना जानती मैं तृप्त हो जाता मैंने अगर नाच लिया होता, कोई मुझे पहचानता ना पहचानता उससे करना भी क्या उससे लाभ भी क्या है आज दुनिया मुझे जानती है लेकिन मैं वही हो गया हूं जो मैं कभी होना नहीं चाहता था तुम्हारे जीवन की बहुत उदासियां तो इसलिए खड़ी हो जाती कि तुम वही हो गए हो जो तुम कभी होना नहीं चाहते थे तुमने इतनी हिम्मत ही ना जुटाई तुमने कभी यह कहा ही नहीं साहसपूर्वक कि मैं अपनी सहज स्फुरना से जीऊंगा जो मुझे होना वही होकर चाहे बिकमंगा ही रह जाऊं कोई फिक्र नहीं तुम दूसरों के चक्कर में पड़ गए जिन्होंने कहा कि ये बन जाओ वो बन जाओ मेरे घर में मेहमान था छोटे बच्चे से मैंने पूछा वो मेरे पास बैठा हुआ अपना खिलौना खेल रहा था मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता उसने कहा ये बड़ा कठिन सवाल मैंने पूछा इसमें क्या कठिनाई तू बनना क्या चाहता उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूं मां कहती डॉक्टर बन जाओ पिता कहते इंजीनियर बन जाओ काका कहते प्रोफेसर बन जाओ मेरी काकी कहती है कि वैज्ञानिक बन जाओ और मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं और मैं पागल हुआ जा रहा हूं कि ये सब तो तुम इकट्ठे तो बन नहीं सकता और इस सब ऊहा पोह में मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनना चाहता हूं मनुष्य के जीवन की अधिकतम उदासी का कारण यही है कि तुम सहज नहीं जी रहे हो तुम्हारा हृदय जहां स्वभावता जाता है वहां नहीं जा रहे हो तुमने कुछ इतर लक्ष बना लिए घिस गए सभी मंसूबे इस जीवन के दफ्तर की सीढ़ी चढ़ते और उतरते जो काम किया वह काम नहीं आएगा इतिहास हमारा नाम न दोहराएगा जब से सपनों को बेच खरीदी सुविधा तब से ही मन में बनी हुई है दुविधा हम भी कुछ अनगढ़ता तराश सकते थे दो चार साल समझौता अगर न करते पहले तो हमको लगा कि हम भी कुछ हैं अस्तित्व नहीं है मिथ्या हम सचमुच हैं पर अक्समाथ टूट गया यह संभ्रम जो बस आ जाने पर भीड़ों का संयम हम उन कागजी गुलाबों से शाश्वत हैं जो खिलते कभी नहीं है कभी न झरते हम हो न सके वह जो कि हमें होना था रह गए संजोते वही कि जो खोना था यह निरुद्देश यह निरानंद जीवन क्रम यह स्वाधीन दिनचर्या विफल परिश्रम प्रत्येक व्यक्ति को इतनी आस्था परमात्मा में चाहिए कि वो जहां ले जाएगा ठीक ले जाएगा आदमियों की मत सुनो परमात्मा की सुनो लेकिन परमात्मा की सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा ध्यानस्थ होना जरूरी है ताकि उसकी आवाज तुम तक पहुंच सके थोड़ा प्रार्थना में लीन होना जरूरी है ताकि उसकी मंदे मंदे आवाज तुम सुन सको उसका धीमा सा स्वर तुम्हारे कोलाहल में व्याप्त हो सके आदमी को अगर सदा आनंद से जीना हो तो संदेश परमात्मा से लेने चाहिए आदमियों से नहीं और हमने आदमियों से सब कुछ सीख लिया है और परमात्मा से सीखना हम भूल ही गए हमारे हाथ में कुंजी ही नहीं रही कि हम कैसे उसका द्वार खोलें कैसे उससे पूछें तो कोई धन कमाने में लगा है बिना सोचे हुए क्यों पड़ोसी धन कमा रहे हैं इसलिए तुम भी धन कमाने लगे हुए हो एक दौड़ है जिसमें सब दौड़े जा रहे हैं और तुम भी धक्कम धक्की में दौड़े चले जा रहे हो तुम भेड़ हो गए हो इसलिए जीवन में दुख है आदमी बनो आदमी बनने से मेरा मतलब है अपने भीतर से अपने जीवन का स्वर खोजो अपने भीतर की सुनो अपने भीतर की गुनो फिर कुछ दावों पर लगाना हो तो लगा दो डरो मत जरा सोचो यह आदमी जो सर्जन हो गया इतना बड़ा ये कभी भी हिम्मत करके नर्तक हो सकता था लेकिन हिम्मत ना जुटा पाया और अब जीवन की अंतिम घड़ी में विसात करने से भी क्या होगा अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत तुम्हें क्या होना है तुम्हारे प्राण कुछ कहते हैं तुम्हारे प्राण सुख बुगाते हैं किसी बात के लिए कि यह मुझे होना इस दिशा में जाऊंगा तो मेरी तृप्ति होगी हम बच्चों को विकृत करते हैं। हर बच्चा अपने भीतर स्पष्ट दिशा लेके आता है हम उसे दिग्भ्रांत करते हम उसकी दिशा छीन लेते हम जल्दी से उसकी खोपड़ी पे सवार हो जाते और हम जल्दी से उसे बताने लगते हैं उसे कैसा होना क्या होना हम कभी सुनते नहीं कि उसकी भी सुने कि उसकी भी गुने कि उससे ही पूछें कि तुझे क्या बनना तुझे क्या होना और सहारा दे, जो वो बनना चाहे उसके लिए सहारा दें सम्यक शिक्षा वही होगी जब हम प्रत्येक व्यक्ति को वही बनने में सहारा देंगे जो वो बनना चाहता है अगर वो बड़े बनना चाहता तो खुशी की बात है बड़ी बने ये बात सच है कि बड़े बनके वो कोई बहुत बड़ा धनपति नहीं बन जाएगा लेकिन धन का होगा क्या शायद बड़ी बनके के तृप्त हो जाए लकड़हारा बनना चाहता तो लकड़हारा बन जाए लेकिन हम बच्चों को कहते पढ़ोगे लिखोगे होगे गए नवाब लेकिन नवाब बनके बनना क्या है करना क्या है नवाबों की दुर्दशा देखते लेकिन हरेक को नवाब बनाने के लिए हम लगे हुए आदमी को वही होना चाहिए जो होने की सहज संभावना हो तो उदासी कम हो जाएगी और मजा यह है कि अगर आदमी सहज वही होने लगे जो होने को बना है तो उसके जीवन में अहंकार कभी भी ना उठेगा अहंकार उठता ही है विकृति से अहंकार उठता ही है कुछ और बनने की चेष्टा में और बनने की चेष्टा अहंकार के बिना हो ही नहीं सकती हम बच्चे को कहते हैं कि तुम बड़े धनी बनो नहीं तो तुम दो कोड़ी के हो अगर धन है तो सब है धन नहीं है तो कुछ भी नहीं हम उसके अहंकार को फुसला रहे हैं हम कहते हैं तुम सिद्ध करोगे तुम हो कुछ तो धन से ही सिद्ध होगा कि जब तक तुम प्रधानमंत्री ना हो जाओ कि देश के तुम कुछ भी नहीं हो तुम दो कौड़ी के हो हम उसमें पागलपन पैदा कर रहे हैं हम उसके अहंकार को भुस ला रहे हैं हम जहर डाल रहे हैं वो दौड़ में लग जाएगा बच्चे भोले उनको विकृत करने में जरा भी कठिनाई नहीं तुम विकृत किए गए हो और अब तुम्हें याद भी नहीं पड़ता कि तुम कहां जा रहे हो तुम कौन हो यह भी याद नहीं पड़ता तुम कहां से आ रहे यह भी आदमी पढ़ता किस ओर में किस ओर में है एक और असित निशा, है एक और अरुण दिशा पर आज सपनों में फंसा यह भी नहीं मैं जानता किस ओर में किस ओर में है एक और में जल है एक और में थल पर आज लहरों से ग्रसा यह भी नहीं मैं जानता किस ओर में किस ओर में है हार एक तरफ खड़ी जीत एक तरफ खड़ी संघर्ष जीवन में धसा यह भी नहीं मैं जानता किस ओर में किस ओर में तुम्हारी सारी संभावना चुनने की समझने की जागने की नष्ट कर दी गई इसलिए तुम उदास हो जीवन उदास नहीं है बस तुम उदास हो तुम्हें अपने सूत्र फिर से पकड़ने होंगे तुम्हें फिर अपने बचपन को दोहराना होगा तुम्हें जो जो सिखाया गया है उससे तुम्हें मुक्त होना होगा तुम्हें बच्चे की निर्दोष दशा में फिर से आना होगा वहां से सब गड़बड़ हो गई तुम्हें उस चौराहे पर फिर लौटना होगा और उस चौराहे से फिर तुम्हें नई दिशा पकड़नी होगी इसलिए सन्यास का मौलिक अर्थ है हम फिर से नया जन्म लेने की तैयारी दिखलाते हैं हम कहते हैं अब हम फिर से सोचेंगे पुनर्विचार करेंगे और इस बार थोथी बातों के चक्कर में ना पड़ेंगे अपने हृदय की सुनेंगे फिर जहां ले जाए और जो परिणाम हो जो दिशा भीतर से आए उसी पर चल पड़ेंगे इस सहज स्वाभाविक क्रम का नाम है सन्यास। सन्यास कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है सन्यास बस वही होने की आकांक्षा है जो हम हैं जो हमें परमात्मा ने बनाया है जो प्रतिमा उसने हमारे भीतर गढ़ी थी उसको ही निखारना है नहीं तो तुम निराश रहोगे उदास रहोगे कमालोगे बहुत पद प्रतिष्ठा लेकिन जीवन खाली का खाली रहेगा रेत ही रेत हाथ लगेगी आखिर में धुआं ही धुआं हाथ लगेगा आखिर में संपदा से तो तुम वंचित रह जाओगे धन्य भागी हैं वे लोग जो वही हो जाते जो होने को बने थे इसलिए थोड़े से लोग ही इस जगत में फूलों को उपलब्ध होते हैं कोई बुद्ध कोई क्राइस्ट कोई सुकरात कोई कबीर कोई मलुक थोड़े से लोग मगर इन लोगों की हिम्मत को ख्याल रखना ये बगावती लोग बुद्ध के बाप तो चाहते थे कि बेटा सम्राट हो जाए बेटा भिकारी हो गए महावीर की मां तो चाहती थी कि बेटा महल में रहे बेटा नग्न होकर जंगलों में भटकने लगा तुमने तो कभी यह बात गौर की कि ये सारे लोग जो इस जगत में किसी आनंद को उपलब्ध हुए ये सब बगावती और विद्रोही थे विद्रोह इनका मौलिक लक्षण है। शंकराचार्य सं्यस्त होना चाहते थे नौ वर्ष के थे तब संन्यास्त होना चाहते थे स्वभाव तब मां दुखी थी मां नहीं चाहती थी ये हो कौन मां चाहेगी कि बेटा संन्यास्त हो जाए कौन पिता चाहेगा कि बेटा संन्यास्त हो जाए लेकिन इन लोगों ने जो होना था वही हुए और कोई दूसरे व्यवधान बीच में न पढ़ने दिए प्रत्येक व्यक्ति इसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है लेकिन हम इतनी हिम्मत नहीं जुटाते हम दांव नहीं लगाते हम बड़े हिसाबी किताबी हम चाहते हैं बुद्ध जैसा आनंद तो हमें उपलब्ध हो जाए लेकिन बुद्ध उस आनंद के लिए जो दांव पर लगाते हैं वो हम कभी लगाते नहीं हम चाहते हैं महावीर जैसी निष्कलंक दशा हमारी हो जाए लेकिन महावीर ने जो दांव लगाया वो हम लगाते हम दांव कुछ भी नहीं लगाना चाहते हम मुफ्त में आनंद पाना चाहते आनंद की कीमत चुकानी पड़ती और बड़ी से बड़ी कीमत यही है कि जहां प्रतिष्ठा मिलती हो धन मिलता हो पद मिलता हो उस सब यात्रा को छोड़कर उस दिशा में चल पड़ना जहां पता नहीं प्रतिष्ठा मिले न मिले पद मिले न मिले अपमान मिले कौन जाने सूली लगे जहर मिले जो व्यक्ति अपने भीतर के निसर्ग को सुन लेता और उसके साथ चल पड़ता उसके जीवन में कभी उदासी और निराशा नहीं होती तीसरा प्रश्न मैंने संन्यास क्यों लिया है श्रद्धा भक्ति नहीं है फिर भी बार बार आपके पास क्यों आती हूं पूछा है प्रेम अजिता ने ऐसा बहुत बार हो जाता है कि तुम्हें भी ठीक ठीक पता नहीं होता तुम्हें भी साफ साफ होश नहीं होता कि तुमने संन्यास क्यों लिया है लिया है तो भीतर जरूर कोई छिपी हुई लहर होगी लिया है तो भीतर कोई दबी हुई आग होगी हो सकता है अंगार राख में दब गई हो राख की परत परत हो और अंगारा भी बहुत भीतर खो गया हो कुरेत के भी तुम्हें पता ना चलता हो कि कहीं कोई अंगारा है लेकिन अकारण तो यह नहीं होगा क्योंकि सन्यास उपद्रव मोल लेना आदमी लेते वक्त हजार बार सोचता है फिर मेरा सन्यास तो अपने आप को झंझट में डालना है कोई सुविधा तो इससे मिलेगी नहीं असुविधाएं हजार खड़ी हो जाएंगी इससे कोई पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी नहीं इससे तो कुछ पद प्रतिष्ठा होगी तो वो भी छूट जाएगी इससे तो उपद्रव ही आने वाले इससे तो तुमने उपद्रव और तूफान के लिए दरवाजा खोला तो कोई अकार तो ले नहीं सकता लिया है अजिता तो जरूर भीतर कारण होगा थोड़ा अपने को और कुरेदना जिन फकीर रिंझाई के पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मैं बहुत खोजता हूं लेकिन मुझे मेरे भीतर आत्मा का कुछ पता ही नहीं चलता और सभी सदगुरु कहते हैं आत्मा को जानो आत्मा को पहचानो आत्मा में रमो किस में रमे किसको पहचाने किसको जाने मैं तो भीतर खोजता हूं मुझे कुछ मिलता नहीं सांझ थी सर्दी की सांझ और रिंझाई गुरसी में आग जलाए ताप रहा था लेकिन आग करीब करीब बुझ चुकी थी राख ही राख थी उसने उस युवक को कहा कि बैठ पहले जरा देख के गुरसी में कुछ आग बची या नहीं क्योंकि तो उससे बात करनी पड़ेगी रात बहुत सर्द है आग जला लेनी जरूरी जरा देख के कुछ आग बची है नहीं उसने पास में पड़ी एक लकड़ी उठा के आग को कुरेदा राख ही राख थी उसने जल्दी कह दिया कि नहीं कुछ आग वगैरह नहीं है राख ही राख बची आप भी राख के सामने हाथ किए बैठे माना कि राख गर्म है लेकिन आग बिल्कुल नहीं फिर रिंझाई ने बहुत गौर से उस राख को कोरेदा और एक छोटे से अंगारे को जो नीचे दबा पड़ा था निकाल के उसे बताया कि देख आग है तूने बहुत जल्दी की तूने ऐसा लकड़ी एक दो बार घुमाई और तूने कहा आग नहीं जो तूने यहां किया गुरसी के साथ वही तू अपने साथ भी कर रहा है रिंझाई ने कहा तू भीतर जाता मगर जल्दी लौट आता जन्मों जन्मों की राख है अंगार कहीं होगी तो बिना अंगार के राख होती ही नहीं और ये बाहर की अंगार तो बुझ भी जाए भीतर की अंगार तो बुझती ही नहीं ये तो शाश्वत अंगार है ये तो आग शाश्वत है ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके मन में कभी, न कभी ना कभी संन्यास का भावना उठता हो चाहे वो समझता हो चाहे ना समझता हो ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके मन में कभी ये बात ना उठती हो कि छूटे इस जंजाल से कि छोड़ें यह सब उपद्रव कि छोड़ें सब सीमाएं बंधन कि छोड़ें सब राग रंग कि उठें ऊपर कि खोजें उसे जो सदा है सदा था सदा रहेगा ऐसा आदमी खोजना कठिन है पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से अन्वेषणों के बाद यह तथ्य खोजा है कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो कभी जीवन में एक दो बार चार बार आत्महत्या का विचार न करता अभी पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों को सन्यास की कोई खबर नहीं लेकिन अगर हम आदमी को गौर से खोजें तो ऐसी बात भी संभव नहीं है कि कोई आदमी जीवन में कभी संन्यास्त होने का भाव ना करता हो असल में जो आदमी आत्महत्या का भाव करता है वही आदमी संन्या का भी भाव करता है सन्यास आत्महत्या का एक बड़ा कारगर उपाय है आत्महत्या और आत्मसाधना में बड़ी निकटता है आत्महत्या कोई क्यों करना चाहता है जीवन से ऊप गया जीवन व्यर्थ हो गया देख लिया सब पाया कुछ भी नहीं सब तरफ भटक कर देख लिया कहीं कोई राह नहीं मिली कहीं कोई सुराग नहीं मिला सुगंध नहीं मिली पुनरुक्ति है वही वही दौड़ता जाता है इस पुनरुक्ति में क्यों पड़े रहे एक दिन आदमी सोचता है इससे तो बेहतर समाप्ति कर दें शरीर को लेकिन शरीर को समाप्त करने से तो कुछ समाप्त होता नहीं फिर लौट आओगे नए शरीर में लौट आओगे फिर उपद्रव का जाल शुरू हो जाए पूरब ने सन्यास खोजा क्योंकि सन्यास वास्तविक आत्महत्या है जो ठीक से संन्यास्त हो गया वह फिर नहीं लौटेगा इसलिए मैं कहता हूं संन्यास वास्तविक आत्महत्या है गया सो गया जहर खा के मर गए फिर लौट आओगे क्योंकि जहर खाने से केवल शरीर मरता तुम्हारा अहंकार नहीं मरता तुम्हारा मन नहीं मरता फिर लौट आओगे। सन्यास ऐसा जहर है कि अहंकार मर जाता और जहां अहंकार मर जाता वही परमात्मा का आविर्भाव होता है अहंकार के ओट में ही छिपी है आत्मा तो संन्यास का भाव तो उठता ही है और जो लोग पूरब में पैदा हुए उन्हें ना उठे ये तो असंभव है पश्चिम में शायद ना भी उठे उठे भी तो शायद वो उसको ठीक ठीक शब्द ना दे पाए कि ये कैसा भाव है उनके पास परिभाषा भी नहीं है सन्यास पूर्वी घटना है पूर्वी खोज है तो पूरब में तो ये असंभव है कि सन्यास का भाव ना उठे बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जोशियों ने कहा कि इस बेटे को थोड़ा संभाल के रखना बुद्ध के पिता को क्योंकि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा अगर घर में बना रहा तो सारी पृथ्वी का सम्राट बनेगा और अगर इसने घर का त्याग कर दिया तो एक महा सन्यासी होगा तो पिता ने पूछा इसे हम कैसे रोक रखें क्या करें क्योंकि मैं चाहता नहीं कि यह सन्यासी हो मैं चाहता हूं यह महा प्रतापी सम्राट बने तो उन्होंने चार बातें कही उन्होंने कहा कि एक तो यह ख्याल रखना कि आदमी जब बड़ा हो जाए तो कभी भी भूल के भी इसके सामने बीमारी रोग बुढ़ापा इनका इसे पता ना चले इसे इस तरह संभाल के रखना छिपा के रखना कि इसे यह पता ही ना चले कि बीमारी है रोग है बुढ़ापा है दूसरी बात ख्याल रखना इसे कभी पता ना चले मृत्यु है और तीसरी बात ख्याल रखना यह कभी किसी सन्यासी को ना देखे चौथी बात इसको उलझाएं रखना जितने राग रंग में बन सके इसको क्षण भर खाली मत छोड़ना क्योंकि खाली क्षणों में आदमी विचार करने लगता और यह बड़ा तेजस्वी है तो यही पिता ने किया राग रंग का खूब इंतजाम कर दिया छोड़ते ही नहीं थे उसे सुंदर से सुंदर स्त्रियां जुटा दी सुंदर महल बना दिए महल से बाहर जाने की जरूरत ना थी आज्ञा दे रखी थी बगीचे में मालियों को कि सूखा पत्ता भी बुद्ध को दिखाई ना पड़े बूढ़ा आदमी प्रवेश ना करे बीमार आदमी की से खबर ना हो कभी इसको खबर ना चले कि कोई मरता है कोई पशु पक्षी मर जाए जंगल में इसके बगीचे में हटा देना इसे खबर नहीं होनी चाहिए इसका बड़ा आयोजन किया था और आयोजन किया था कि कोई सन्यासी कभी इसके आसपास दूर तक भी आए ना क्योंकि जोशियों ने कहा अगर ये सन्यासी को देखेगा तो इसके भीतर जन्मों जन्मों की जो दबी आकांक्षा पड़ी है संन्यास्त हो की वो तोरा से जग जाएगी वो लपट बन जाएगी लेकिन ये कब तक हो सकता था कैसे छिपाओगे ये सारा जीवन रोग से भरा है कैसे छिपाओगे बुढ़ापे से बाप भी बूढ़ा हो गया कैसे छिपाओगे फूल कुमलाते हैं पत्ते सूख जाते हैं फिर कब तक इसे बंद रखोगे कभी तो ये बाहर निकलेगा बुद्ध जब युवा हो गए और बाहर निकलने लगे तो एक दिन एक साथ घटना घट गट गई एक बूढ़े को देखा लकड़ी टेकते हुए और पूछा अपने सारथी को ऐसे क्या हो गए शायद अगर बचपन से ही देखा होता बूढ़ों को लकड़ी टेकते तो ना भी पूछते अगर मुझसे बुद्ध के पिता ने सलाह ली होती तो जो जोशियों ने सलाह दी वो मैं कभी नहीं देता मैं उनसे कहता इसको बचपन से जितने बूढ़े बीमार इसको अस्पताल में रख दो यह ठीक से परिचित होता रहेगा तो प्रश्न नहीं उठेगा जिससे हम परिचित होते हैं उसके बाबत प्रश्न नहीं उठता लेकिन इतना उम्र हो गई जवान हो गया और इसने कभी बूढ़ा नहीं देखा तो जब पहली दफा बूढ़ा देखा जरा सोचो 25 साल तक बूढ़ा ना देखा हो फिर एकदम से बूढ़ा देखा तो बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया पूछा यह क्या हो गया इस आदमी को क्या हो गया सारथी तो झूठ बोलने को था सारथी तो जानता था कि यह बात बतानी नहीं तो कथा बड़ी प्यारी है कथा कहती है कि देवता सारथी में प्रवेश कर गए और उन्होंने सारथी से सच कहलवा दिया सच है जहां से सचाए वहीं देवता का वास है जहां से सचाए वहीं भगवत्ता है, वही है। यह कथा बड़ी प्यारी है कि देवताओं ने देखा कि सारथी झूठ बोले दे रहा है सारथी को समझाने को जा रहा था कि कुछ खास बात नहीं हो गई ऐसा हो गया वैसा हो गया लेकिन देवता प्रविष्ट हो गए उसकी जवान पर और सारथी को कहना पड़ा कि आदमी बूढ़ा हो गया है और हर एक को इसी तरह बूढ़ा हो जाना पड़ता है आप भी इसी तरह बूढ़े होंगे बुढ़ापे से बचना असंभव है बुद्ध एकदम उदास हो गए और इसके पीछे ही एक अर्थी निकली और बुद्ध ने पूछा यह क्या हुआ और सारथी ने कहा यह उसके आगे की घड़ी वो जो बूढ़ा गया उसके आगे का कदम ये मरखट ले जाया जा रहे हैं और पीछे चला आता था एक सन्यासी गैरिक वस्त्रों में बुद्ध ने पूछा इस आदमी को क्या हुआ ये गैरक वस्त्र क्यों पहने हुए सारथी ने कहा इस आदमी को वो दोनों बातें समझ में आ गई कि आदमी बूढ़ा हो जाता है और आदमी मर जाता है तो इसने गैरक वस्त्र क्यों पहन रखे सारथी ने कहा यह आदमी चेष्टा कर रहा है उस जीवन सत्य को जानने की जो कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी मरता नहीं यह खोज में लगा है ने कहा रथ घर वापस लौटा लो उसी रात वो घर से भाग गए तो अजिता पूछती हो सन्यास मैंने क्यों लिया है कहीं छुपी होगी जन्मों जन्मों से कोई बात छुपी होगी अंगार दबी होगी राख में अचानक यहां आके हवा के झोंके लगे राख उड़ गई अंगार साफ हो गई और यह इतने आकस्मिक रूप से हुआ है कि इसके लिए बुद्धिगम उत्तर तुम्हारे पास नहीं है कि क्यों सोच विचार के तुमने लिया भी नहीं सोच विचार के कोई सन्यास लेता भी नहीं सन्यास तो एक दांव है जुआड़ी का काम है दुकानदार का नहीं दुकानदार तो सोचने में ही समय गंवा देता है वो तो हानि लाभ सोचता रहता है कितनी हानि होगी कितना लाभ होगा लें तो क्या होगा ना ले तो क्या होगा बिना लिए नहीं चलेगा मन ही मन में ले लें तो नहीं चलेगा किसी को ना बताएं तो नहीं चलेगा भीतर का ले लें बाहर की क्या जरूरत है दुकानदार ऐसे हजार बातें सोचता है हिम्मत नहीं है हिम्मत न होने के कारण न मालूम कितने तर्क अपने को देता है कि कपड़े बदलने से क्या होगा कि माला पहनने से क्या होगा अरे ये तो भीतर की बात है और भीतर तो करना नहीं है कुछ तो ये भीतर के नाम पर खूब बचाव हो गया बाहर से बच गए भीतर के नाम पर भीतर कुछ करना नहीं भीतर जैसे वैसे के वैसे रहेंगे लेकिन जुआरी अगर कभी कोई मेरे पास आ जाता है तो फिर हिम्मत हो जाती वो एक छलांग ले लेता है ऐसी ही अजीता तेरी छलांग हुई श्रद्धा भक्ति नहीं फिर भी बार बार आपके पास क्यों आती मेरे पास उन्हीं के लिए मार्ग नहीं है जिनके पास श्रद्धा और भक्ति है मेरे पास उनके लिए भी, भी मार्ग है जिनके पास श्रद्धा और भक्ति बिल्कुल नहीं सच तो यह है कि जिनके पास श्रद्धा भक्ति बिल्कुल नहीं है उनके लिए मेरे अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं जो संदेह से घिरे जो नास्तिकता में पगे जिनकी बुद्धि निष्णात हो गई है तर्क में उनके लिए मेरे अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं और मैं तो मानता ही ये हूं कि जब नास्तिक को बदलने की घटना न घटे तब तक कोई घटना ही नहीं घटती नास्तिक को मेरे पास विरोध नहीं है इनकार नहीं नास्तिक को मेरे पास निमंत्रण मैं ये नहीं कहता कि पहले आस्तिक बनो, फिर सन्यास दूंगा मैं कहता हूं सन्यास तो लो आस्तिकता इत्यादि चली आएगी मैं नास्तिक को भी संन्यास देता हूं जो कहता है मुझे ईश्वर में भरोसा नहीं मैं कहता हूं जाने दो ईश्वर को तुम्हें तो अपने पे भरोसा है चलेगा जो कहता है मुझे श्रद्धा नहीं मैं कहता हूं कोई फिक्र नहीं संदेह तो है इससे भी काम ले लेंगे संदेह को इतना बढ़ाएंगे कि संदेह को खींचना असंभव हो जाए संदेह को इतना प्रगाढ़ करेंगे कि संदेह पर भी संदेह आने लगे उसी दिन श्रद्धा का जन्म हो जाएगा और इस दुनिया में आज की दुनिया में श्रद्धा भक्ति से शुरुआत तो की ही नहीं जा सकती फिर श्रद्धा भक्ति से शुरुआत करनी हो तो हमें कोई हजार साल पीछे लौटना पड़े उसका कोई उपाय नहीं भविष्य में जो धर्म होगा वो धर्म संदेह से डर के भागेगा नहीं वो श्रद्धा को पहली शर्त नहीं बनाएगा वो कहेगा संदेह तो संदेह संदेह के पत्थर की सीढ़ी बनाएंगे और श्रद्धा तक चलेंगे श्रद्धा इतनी बड़ी है कि संदेह को भी जीत लेती होना ही चाहिए ऐसा अजीता डॉक्टर है पढ़ी लिखी है तर्क और विचार से परिचित है तो मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि श्रद्धा भक्ति से आओ आते भर रहो ये बीमारी संक्रामक है आते भर रहा लग जाएगी यहां आते रहे तो रंग ही जाओगे पूछा है श्रद्धा भक्ति नहीं है फिर भी बार बार आपके पास क्यों आती हूं तो श्रद्धा भक्ति से भी बड़ी कोई बात भीतर हो रही है मुझसे कुछ लगाव बन रहा है मुझसे कुछ प्रेम का नाता बन रहा है मेरा भरोसा प्रेम पर ज्यादा है श्रद्धा भक्ति के बजाय श्रद्धा भक्ति तो प्रेम के ही रूपांतरण है पीछे हो लेगा सोना हाथ में आ जाए तो फिर गहने तो उसके हम कोई भी बना लेंगे कोई अर्चन नहीं प्रेम सोना है खालिश सोना श्रद्धा तो उसका एक गहना है भक्ति उसका दूसरा गहना है मुझसे लगाव बन गया मुझसे ऐसा लगाव बन जाए कि श्रद्धा भक्ति नहीं है फिर भी आना पड़े तो बस काम हो गया श्रद्धा भक्ति के कारण जो आते हैं वो शायद आते भी न हो उनका मुझसे शायद कोई लगाव भी न हो वो शायद मेरे पास आते भी न हो वो तो सिर्फ इसलिए आते हो कि चलो कहीं भी चले किसी भी संत के पास ऐसे चले आते हो इस देश में लोगों को ख्याल है कि संतों के पास ही गए उनकी बात सुनी ना सुनी बैठे रहे वहां तो भी मुक्ति हो जाएगी इतनी सस्ती मुक्ति नहीं है तो मैं तुमसे सस्ती श्रद्धा नहीं मांगता और न सस्ती भक्ति मांगता हूं मैं तुमसे सस्ता कुछ मांगता ही नहीं मैं तुमसे इतना ही चाहता हूं कि अगर तुम्हारा मुझसे लगाव बन गया है मेरे विरोध में ही रहो कोई फिक्र नहीं लगाव बन गया है तो आते रहो जाते रहो धीरे धीरे घटना घट गट जाएगी रोते हैं तो भीग न पाता आंखों का रेतीलापन मुस्काते हैं तो खिल पाते अधरों पर जलजात नहीं लेकिन कोई सिखा अभी तक जीवित है सुनसानों में जिसे बुझा पाने में सक्षम कोई झंझावात नहीं जरूर भीतर कोई सिखा जल रही है जिसे जन्मों जन्मों के झंझावात भी बुझा नहीं पाए अश्रद्धा अभक्ति भी नहीं बुझा पाई तर्क के जाल भी नहीं बुझा पाए लेकिन कोई सिखा अभी तक जीवित है सुनसानों में जिसे बुझा पाने में सक्षम कोई झंझावात नहीं उसी शिखा को प्रगाढ़ कर लेंगे उसी को जगा लेंगे उकसा लेंगे उसको ही ईंधन देंगे सत्संग का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कोई सिखा दबी पड़ी हो तो सत्संग में उभर आएगी प्रकट हो जाएगी जो भीतर है बाहर आ जाएगी श्रद्धा भक्ति आज के मनुष्य से मांगी नहीं जा सकती मांगनी भी नहीं चाहिए मैं तुमसे कहता भी नहीं कि तुम ईश्वर को मान लो मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि तुम आनंद तो चाहते हो ना बस काफी है आनंद की खोज में लग जाओ आनंद को खोजते खोजते तुम ईश्वर पर पहुंच ही जाओगे क्योंकि ईश्वर और आनंद एक ही घटना के दो नाम मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि जाने बिना मान लो पर इतना तो तुम स्वीकार करोगे ना कि अगर जान लिया तो फिर तो मानोगे ना तो मैं जानने की बात पहले करता हूं मानने की बात पहले नहीं करता मैं नहीं कि मानो फिर खोजो मैं कहता हूं जानो ध्यान है कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है ध्यान तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है ध्यान करो ध्यान कहता नहीं कि ईश्वर को मानना जरूरी है बुद्ध ने ध्यान किया ईश्वर को बिना माने महावीर ने ध्यान किया ईश्वर को बिना माने जिनके जीवन में श्रद्धा भक्ति सहज नहीं है उनके लिए ध्यान का मार्ग है ध्यान तो वैज्ञानिक प्रयोग है जैसे कोई व्यायाम करे तो शरीर सशक्त होता जाता है और जब शरीर सशक्त होने लगता है तो उसे भरोसा भी आने लगता है कि व्यायाम का परिणाम हो रहा है ऐसा ही ध्यान है ध्यान कोई भी पूर्वा नहीं करता तुम ध्यान करो आत्मा सशक्त होती जाती और जैसे जैसे आत्मा सशक्त होती है बलशाली होती है वैसे वैसे तुम पाते हो कि तुम श्रद्धा में तत्पर होने लगे श्रद्धा छाया की तरह आती आमतौर से जिसको हम श्रद्धा कहते हैं वो कमजोरों में पाई जाती है वो श्रद्धा असली नहीं वो कमजोर की श्रद्धा है वो नपुंसक की श्रद्धा है क्योंकि वह तर्क नहीं कर सकता या तर्क करने में डरता है या तर्क में कुशल नहीं शिक्षित नहीं या भयभीत है कि तर्क करेंगे तो कहीं श्रद्धा खंडित ना हो जाए तो मान के बैठा हुआ है यह जो मान के बैठा हुआ है इसका परमात्मा सच नहीं है माना हुआ परमात्मा सच होगा भी कैसे और इसके भीतर कहीं गहरे में संदेह मौजूद रहेगा ही इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता मान लो हां अगर तुम्हारे बिना संदेह के मानना सहज घटता हो सौभाग्य न घटता हो तो जबरदस्ती घटाने की कोई जरूरत नहीं खोज में लगो खोजो ध्यान में उतरो भक्ति की बात ही छोड़ दो फिर मलुक दास तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मैं मलुक दास पर समाप्त नहीं होता मलुक दास तुम्हारे लिए नहीं मैं तुम्हारे लिए हूं मलुक दास को छोड़ो मलुक दास तो कहते हैं श्रद्धा पहले चाहिए भक्ति पहली चाहिए मैं नहीं कहता मैं तो तुमसे कहता हूं जो तुम्हारे पास हो तुम जो ले आए हो श्रद्धा ले आए तो श्रद्धा से काम चला लेंगे संदेह ले आए तो संदेह से भी काम चला लेंगे मेरा परमात्मा बहुत मजबूत है संदेह से जरा भी भयभीत नहीं होता और तुम्हें तर्क करने की मजा हो तो मुझे भी तर्क करने में काफी मजा आता इसमें कोई अड़चन नहीं है इसमें जरा भी अड़चन नहीं मेरी परमात्मा की धारणा को कोई तर्क ना तो सिद्ध करता है और ना असिद्ध करता है तर्क तो खेल है तर्क का खेल थोड़ा चलाना हो तो चलाया जा सकता है उससे कुछ हाथ आता नहीं लेकिन तुम्हें जब अनुभव में आ जाएगा कुछ उससे कुछ हाथ नहीं आता तो तर्क अपने आप छूट जाएगा और जब तर्क अनुभव से छूटता है तो ही छूटता है फिर एक श्रद्धा पैदा होती जो बड़ी और ही ढंग की श्रद्धा है उस श्रद्धा को विश्वास नहीं कह सकते उस श्रद्धा और विश्वास में फर्क है विश्वास का अर्थ है संदेह तो भीतर है ऊपर से श्रद्धा पोतली श्रद्धा का अर्थ है निसंदिग्ध हो गए संदेह नहीं पोतने की जरूरत ना रही निष्फल नहीं साधना होती ये विश्वास लिए बैठी जग की जीत पराजय मेरी होती रहे सदा जय तेरी मेरी सबसे बड़ी जीत है तेरी बीन बजे ले मेरी तेरा मेरा भेद मिटाकर ही संन्यास लिए बैठी हूं निष्फल नहीं साधना होती यह विश्वास लिए बैठी हूं। ऐसा मैंने कहता विश्वास लेके बैठने से कुछ भी ना होगा आशा और निराशा दोनों ने मिलकर था बहुत रोलाया धीरे धीरे थपकी देकर चिद निद्रा में उन्हें सुलाया। अब हो या दिन या रात आंख में मैं आकाश लिए बैठी हूं निष्फल नहीं साधना होती यह विश्वास लिए बैठी हूं यह विश्वास बहुत काम नहीं आएगा यह मन को मना लेना है ये अपने को समझा लेना यह सांत्वना ही है अंतिम श्वासों तक लो मुझसे जितनी चाहो कठिन परीक्षा सदा सत्य की जय होती है केवल मुझको यही प्रतीक्षा इसीलिए सखी अश्रु भुलाकर मधुमे हास लिए बैठी हूं निष्फल नहीं साधना होती यह विश्वास लिए बैठी हूं तुम कितना ही हंसो आंसुओं को भुलाकर लेकिन आंसू तुम्हारी आंखों में डबडबाते रहेंगे इसीलिए सखी अश्रु भुलाकर मधुमे हास लिए बैठी हूं भुलाकर जिन्हें भुला दिया वो मिट नहीं गए निष्फल नहीं साधना होती यह विश्वास लिए बैठ यह विश्वास बहुत काम ना आएगा यह कमजोर का विश्वास ऐसे विश्वास का मेरा कोई आग्रह नहीं मैं तो तुमसे कहता हूं जानो सुबह सूरज उगता है तो तुम सुबह के सूरज में विश्वास थोड़ी करते हो तुम यह थोड़ी कहते हो कि मुझे विश्वास है कि सूरज उग गया तुम कहते हो मैं देख रहा हूं कि सूरज उग गया मैं जानता हूं कि सूरज उग गया इसमें कोई विश्वास करने की तो जरूरत नहीं होती जो है जिसका अनुभव हो रहा है उसमें कैसे विश्वास करोगे विश्वास तो उसमें करना होता है जिसका अनुभव नहीं हो रहा है आकांक्षा के बस वासना के बस विश्वास कर लेते डर के बस भय के बस विश्वास कर लेते लोभ के बस विश्वास कर लेते तुम्हारा भगवान भय का ही मूर्तिमान रूप है तुम्हारा भगवान तुम्हारे लोभ का ही विस्तार है इस भगवान में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है और इस भगवान को मैं तुम्हारे ऊपर थोपना भी नहीं चाहता इस भगवान को थोपने के कारण ही मनुष्य जाति इतनी अधार्मिक हो गई एक बात सुनिश्चित जानो ईमानदार नास्तिक बेईमान आस्तिक से बेहतर है जिसे साफ साफ पता है कि मुझे भरोसा नहीं है और जो स्वीकार करता है कि मुझे भरोसा नहीं है यह कम से कम प्रमाणिक तो है सच्चा तो है सत्य इतना है तो फिर सत्य को और बड़ा किया जा सकता है लेकिन जो आदमी भीतर से तो जानता है कि ईश्वर वगैरह का मुझे कुछ पक्का नहीं और ऊपर से दोहराता है कि मुझे भरोसा है अक्सर ऐसा होता है कि जितने जोर से तुम दोहराते हो कि मुझे भरोसा है उतना ही तुम्हें संदेह होता है जोर से दोहरा के तुम अपने को ही झुटलाना चाहते हो तुम छाती पीट कर दोहराते हो कि मुझे ईश्वर में भरोसा है वो छाती पीट ना बताता है कि तुम्हें भरोसा नहीं अन्यथा छाती पीटने की जरूरत ही ना थी मेरे पास कोई आ जाता कभी कहता है मुझे ईश्वर में दृढ़ विश्वास मैं कहता हूं विश्वास से काम चल जाता दृढ़ क्यों लगा रहे हो दृढ़ का मतलब क्या जब कोई किसी से कहता है मुझे तुमसे पूरा पूरा प्रेम मैं कहता हूं पूरा पूरा गायके लिए लगा रहे हो प्रेम काफी नहीं प्रेम में कुछ अधूरा भी होता है प्रेम और पूरा होता ही है इसलिए पूरे को जोड़ना प्रेम में खतरनाक है उसका मतलब साफ है कि है नहीं सिर्फ दिखना रहे हो और कहीं ऐसा हो किसी को शक न हो जाए इसलिए बार बार दोहराते हो पूरा पूरा दृढ़ विश्वास ये जो गीत है यह ऐसा ही गीत है निष्फल नहीं साधना होती ये विश्वास लिए बैठी निष्फल ना हो ऐसी वासना है मन में कहीं साधना निष्फल ना हो जाए इसलिए अपने को झुठला रहे हैं कि नहीं नहीं कभी नहीं होती साधना कहीं निष्फल होती कभी नहीं होती मगर डर तो भीतर लगा है जग की जीत पराजय मेरी होती रहे सदा जय तेरी मेरी सबसे बड़ी जीत है तेरी बीन बजे ले मेरी तेरा मेरा भेद मिटाकर ही सन्यास लिए बैठी हूं निष्फल नहीं साधना होती यह विश्वास लिए बैठी हूं यह विश्वास वास्तविक नहीं इसमें भीतर आकांक्षा तो है अनुभूति नहीं और मेरा सारा जोर अनुभूति पर है तो अजिता को मैं कहूंगा कि कोई जल्दी नहीं है श्रद्धा और भक्ति की जब समय पकेगा ऋतु आएगी श्रद्धा भी आएगी संदेह है चलो संदेह से शुरू करें चिंतन मनन उठता है चिंतन मनन से शुरू करें भक्ति की झंझट में पड़ो ही मत उपाय है। परमात्मा तक पहुंचने का प्रत्येक के लिए उपाय है जो जहां है वहीं से राह मिलेगी और वहीं से राह मिल सकती है कहीं और से राह मिलेगी भी नहीं तुम वहीं से तो चलोगे ना जहां तुम खड़े हो अगर तुम संदेह में खड़े हो तो संदेह से ही चलना होगा ये तो इतनी सीधी बात है तुम जहां खड़े हो वहीं से तो यात्रा शुरू होगी ना बाबा मलुकदास जहां खड़े हैं वहां तुम खड़े हो भी कैसे सकते हो तुम्हें तो अपनी जगह से ही यात्रा का पहला कदम उठाना पड़ेगा तुम अगर संदेह भरे हो तो संदेह से ही चलना पड़ेगा लेकिन मैं तुमसे कहता हूं संदेह के साथ भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और जिसने कभी परमात्मा को नहीं नहीं कहा उसके हा में कभी बल नहीं होता नहीं कहो डरो मत परमात्मा से क्या डरना हम उसके हैं अगर है कहीं तो डरना क्या और नहीं है तब तो डरने की कोई बात ही नहीं नहीं कहो हिम्मत से नहीं कहो बलपूर्वक नहीं कहो तुम्हारी नहीं से ही धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा इंकार कर करके तुम पाओगे इंकार हो नहीं पाता लाख उपाय करो बुलाने का लेकिन संदेह से भी गहरा तुम्हें अनुभव में आना शुरू होगा कहीं श्रद्धा का स्वर है क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो श्रद्धा लेके आता संदेह तो बाद में सीखता है बच्चा पैदा होता है तब कोई संदेह नहीं होता उसमें हो नहीं सकता संदेह आएगा कहां से मां के स्तन से दूध पीता है तो संदेह थोड़ी करता कि पता नहीं जहरो कि कोई बीमारी हो दूध पीता है कोई परम श्रद्धा है भीतर कि पौष्टिक होगा दूध कोई अनजाने ही भीतर गहरा भाव है कि दूध भोजन है पहले कभी पिया भी नहीं पहले कभी स्तन देखे भी नहीं लेकिन कोई अपूर्व घटना घटती और बच्चा स्तन से दूध पीने लगता है चूसने लगता दूध पहले कभी चूसा नहीं तो यह विचार से घट नहीं सकता संदेह से घट नहीं सकता तर्क से घट नहीं सकता ये तो किसी परम श्रद्धा से घट रहा है मां पे भरोसा कर लेता मां मार डालेगी ऐसा संदेह तो नहीं करता और ऐसा भी नहीं है कि माताओं ने कभी बच्चे न मारे हो मारे हैं लेकिन फिर भी हर बच्चा जब आता है तब फिर संदेह करता है संदेह नहीं करता फिर श्रद्धा करता है श्रद्धा स्वाभाविक है फिर हम संदेह सीखते तो श्रद्धा तो हमारा पहला केंद्र है संदेह उसकी ऊपर परिधि की तरह लग जाता है फिर जीवन के अनुभव हमें संदेह सिखा देते हैं अपने बचाने के लिए सुरक्षा के लिए हम संदेह करते हैं श्रद्धा नहीं करते क्योंकि कोई धोखा दे जाए कोई धन छीन ले कोई कुछ नुकसान पहुंचा दे तो हम संदेह करते हैं संदेह हमारे जीवन के अनुभव तो में से निकलता है श्रद्धा हम लेकर आते हैं श्रद्धा हमारी आत्मा है संदेह हमारे जीवन के अनुभव में से निकलता है फिर संदेह के साथ साथ हम विश्वास सीखते हैं। संसार के प्रति संदेह सीखते हैं और फिर मां बाप सिख हिंदू बन जाओ मुसलमान बन जाओ ईसाई बन जाओ जैन बन जाओ तो विश्वास सिखाते अब ये समझो तुम पहली परत स्वाभाविक श्रद्धा की उसके ऊपर एक अनुभव की परत संदेह की और फिर उस संदेह के ऊपर एक विश्वास की परत तो जो विश्वास है उसके नीचे संदेह है। और जो संदेह है उसके नीचे श्रद्धा है तो मैं तुमसे विश्वास के लिए तो कहते नहीं उससे तो कुछ होगा भी नहीं वो तो बड़ी ऊपर ऊपर है वो तो ऐसा ही है जैसे जहर की गोली हमें किसी को खिलानी हो तो शक्कर की परत लगा देते हैं बस है तो संदेह ऊपर से श्रद्धा पोती पोती हुई श्रद्धा यानी विश्वास और जब तुम अपने भीतर खोद कर अपने संदेह की परत को तोड़कर अपने भीतर के झरने को मुक्त करोगे तो श्रद्धा इसलिए मैं कहता हूं ध्यान करो तोल ना लो अपने संदेह की परत वो सिखावन है उसका कोई मूल्य नहीं है वो टूट जाएगी वो कोई बहुत गहरी भी नहीं उसके टूटते ही श्रद्धा का झरना फूटता है तब तुम ऐसा नहीं कहते कि मुझे परमात्मा में पूरा पूरा विश्वास तुम ऐसा कहते हो कि परमात्मा है मैं नहीं विश्वास का कोई सवाल नहीं ठहरो भी मन चंचल न करो तो अजिता को इतना ही कहना चाहता हूं सन्यासी भी तू हो गई श्रद्धा भक्ति भी नहीं है फिर भी तू दौड़ी चली आती जिन में श्रद्धा भक्ति है उनसे थोड़ा ज्यादा ही आती ठहरो भी मन चंचल न करो सम्मोहन सागरसी आंखें रस पाखी की मदरिक पांखें पलक मानसर उतरें खंजन उभरी लाख लाख अभिलाखें पर संकोच खड़ा द्रग पथ में लज्जा गढ़ती गति इसलत अथ में इतना क्या कम हुआ बावरे समझो भी प्रण दुर्बल न करो मन चंचल न करो इतना भी हो गया संदेह के साथ की सन्यास हो गया इतना क्या कम हुआ बावरे समझो भी प्रण दुर्बल न करो मन चंचल न करो रोम रोम तन में कर बैठा क्षण क्षण में तुम में कर बैठा अब तो जो होना है हो ले मैं तो दृढ़ निश्चय कर बैठा पानी ग्रहण कर राह दिखाओ पास रहो अब दूर न जाओ युग युग पर साधना फली है यह जीवन भी निष्फल न करो मन चंचल न करो सन्यास घट गया शायद अनजाने घट गया शायद तुम्हें पता भी ना चला कब घट गया कैसे घट गया मुझसे लगाव भी बन गया श्रद्धा नहीं थी भक्ति नहीं थी फिर भी लगाव बन गया तो अब इस लगाव को कोई तोड़ ना सकेगा श्रद्धा भक्ति से बना होता तो शायद किसी दिन अश्रद्धा आ जाती अभक्ति आ जाती तो टूट जाता अब तो कैसे टूटेगा अब तो अश्रद्धा अभक्ति भी आ जाए तो भी टूटने का कोई कारण नहीं श्रद्धा भक्ति के कारण जो बना नहीं वो अश्रद्धा अभक्ति से टूटेगा भी नहीं अब थोड़ा खोज में उतरो खोज के लिए मैं सदा कहता हूं दो मार्ग हैं एक प्रेम का प्रेम में श्रद्धा पहला कदम है दूसरा मार्ग है ध्यान का ध्यान में श्रद्धा पहला कदम नहीं है अंतिम चरण है। तो जिनको श्रद्धा सहज हो वो चल पड़े भक्ति में और जिनको श्रद्धा में जरा भी अड़चन मालूम पड़ती हो कोई कारण नहीं है परेशान होने का वो डूबने लगे ध्यान में अंतिम घड़ी में दोनों एक ही जगह पहुंच जाते हैं मंजिल एक है मार्ग अनेक है और अब मैं जाने भी ना दूंगा चांदनी से किसी ने पखारे चरण धूल की राह पर पांव कैसे धरूं और एक बार तुमने अगर मेरे प्रेम में थोड़ा स्नान किया और थोड़ी सी भी तुम्हें मेरी किरण छू गई और थोड़ी सी भी तुम्हें सुगंध छू गई तुम्हारे नासापुट थोड़े मेरे सुगंध से भर गए तो बहुत कठिन हो जाएगा तुम्हें कहीं और जाना चांदनी से किसी ने पखारे चरण धूल की राह पर पांव कैसे धरू मुश्किल हो जाएगा बेड़ियों के बिना ही बंधे पांव हैं। स्नेह की बदलियों की सजल छाव है यहां कोई बेड़ियां और जंजीरें तुम्हें पहनाई नहीं जा रही यहां तो स्वतंत्रता से ही तुम्हें बांधा जा रहा है तुम बंधन होते तो शायद तोड़कर भाग भी जाते यहां बंधन है ही नहीं संन्यास यानी स्वतंत्रता बेड़ियों के बिना ही बंधे पांव है इसने की बदलियों की सजल छाओं है मुक्ति संन्यासनी बंधनों की शरण धूल की राह पर पांव कैसे धरूं? शायद आकस्मिक रूप से ही संन्यास होना हो गया है शायद अचेतन की किसी गहरी आकांक्षा ने संन्यास में कदम उठवा दिया है सोच विचार के नहीं भी लिया है तो भी मुक्ति बंधनों की सरण धूल की राह पर पांव कैसे धरूं? संसार अब तुम्हें लुभा ना सकेगा एक नई पुकार उठ गई एक नया आवाहन मिला है झुक रहा नील अंबर सितारों जड़ा मुस्कुराता हुआ ससी बरजता खड़ा मैं चलू तो लिपटती हटीली किरण धूल की राह पर पांव कैसे धरूं? मैं चलू तो लिपटती हटीली किरण धूल की राह पर पांव कैसे धरूं? जग रही रात रानी सुगंधों भरी है सजल केतकी की मृदुल पांखुरी सूल आंचल गहे राह रोके सुमन धूल की राह पर पांव कैसे धरूं? समुन्दर सजाया सजल पुतलियों में कि आंचल दबाया बिकल अंगुलियों ने द्वार रोके खड़े प्रभु भीगे नैन धूल की राह पर पांव कैसे धरूं? कठिन हो जाएगा जाने का कोई उपाय नहीं लेकिन जाने की बात अगर मन में उठती हो तो उस दुविधा के कारण जो विकास हो सकता है वो अवरुद्ध होगा लौट तो नहीं सकते लेकिन अगर लौटने का ख्याल मन में आता रहे तो आगे बढ़ना रुक जाएगा अटक जाओगे उठा लिया है एक कदम अब दूसरा भी उठाने की हिम्मत करो संन्यास तो ले लिया अब ध्यान में डूबो ध्यान से ही गति मिलेगी दिशा साफ होगी और ध्यान से ही स्थिरता आएगी और ध्यान से ही तुम्हारी जड़ें जमीन में उतरेंगी और ध्यान से ही तुम पर हरे पत्ते फूटेंगे और कलियां निकलेंगी और फूल खिलेंगे प्रश्न क्या देख और समझकर आपने मेरे मेरे जैसे मूढ़ को भी आश्रम में स्थान दिया किस लिए प्रश्न है कृष्ण प्रिया का इसीलिए मूढ़ता का जैसे बोध हो जाए जैसे ऐसा साफ लगने लगे कि मैं मूढ़ हूं वह फिर मूढ़ नहीं रहा मूड तो वे ही हैं जिन्हें यह ख्याल है कि वे ज्ञानी जिन्हें यह ख्याल है कि वे जानते जिसे यह स्मरण आ जाए कि मैं मूड हूं उसके जीवन में कृण उतरने लगी उसके जीवन में प्रभात आने के करीब हो गया रात टूटने लगी मैं नहीं जानता हूं यह जानने का पहला कदम मैं जानता हूं इससे अवरोध पड़ जाता है इसलिए पंडित कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते सरल हृदय लोग सीधे साधे लोग जिनका कोई दावा नहीं है जिन्हें शास्त्रों का कोई सहारा नहीं जिन्हें सिद्धांतों की कोई पकड़ नहीं जो कहते हैं हमें कुछ भी पता नहीं ऐसे जो लोग हैं वे जल्दी पहुंच जाते हैं छती हो क्या देख और समझकर आपने मेरे जैसे मूढ़ को भी आश्रम में स्थान दिया यही देखकर कि पंडित नहीं हो और मूढ़ता का पता है तो मूढ़ता टूट जाएगी कुछ चीजें हैं जो बोध से मर जाती जैसे अंधेरे में अगर तुम दिया ले आओ तो अंधेरा समाप्त हो जाता ऐसे ही मूर्ता में अगर थोड़ा होश आ जाए होश का दिया जल जाए कि मैं मूढ़ हूं तो मूर्ता समाप्त हो जाती यह होश असली ज्ञान है इसलिए यहां जो प्रयोग चल रहा है वो इसी बात का है तुमसे पाप तो कम छीनने हैं तुमसे पांडित्य ज्यादा छीनना है पाप से कोई आदमी इतना नहीं भटका हुआ है जितना पांडित से भटका हुआ है तुमने क्या किया है उससे बहुत बाधा नहीं है तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पाप के आधार पर नहीं टिका है तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान के आधार पर टिका है तुम्हारा अहंकार तुम्हारे वेद कुरान बाइबल पर टिका है तुम्हारे जीवन से सारे शास्त्र हट जाए तुम फिर से निर्दोष बच्चे की भांति हो जाओ तुम्हारे मन की स्लेट खाली हो जाए उस पर तो कुछ लिखावट न रह जाए उसी घड़ी क्रांति घट जाएगी इधर तुम शून्य हुए कि उधर पूर्ण तुम में उतरना शुरू हुआ शून्यता पूर्णता को पाने की पात्रता है आज इतना ही